राश्ट्रिय शैक्षिक अनुसंधान यों प्रशिक्षन परिशद के केंद्रिय शैक्षिक प्रोध्योगी की संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारप्रस्तुत है मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए कारेक्रम जंगल के साथ ही। मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी आप रोज-रोज परियों की कहानी सुना देते हो आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। <laughs> दादी मां दादी मां सुना भी गाने चुप क्यों हो सुनाओ ना अरे सुनाती हूं दीपू अभी सुनाती हूं ज़रा मिश्री तो खा लूं अह आह अब ज़रा गला तर हो गया है लो सुनो <explosions> <Surs> दीपू जी ओ दीपू जी दादी मां के दीपू जी दीपूजीओ दीपूजी दी दादी मां के दीपूजी सुनो सुनो तुम एक कहानी एक कहानी जंगल की जंगल की भई जंगल की सुनो कहानी जंगल की कान लगाकर सुनो सुनो ध्यान लगाकर सुनो सुनो ध्यान लगाकर सुनो सुनो ध्यान लगाकर सुनो सुनो दादी मां सुनाओ भी कहानी जल्दी से आहा सुनाती हूं जीपू एक जंगल में रहता था एक हिरन भई एक हिरन एक हिरन भई एक हिरन एक हिरन भई एक हिरन एक जंगल में रहता था एक हिरन भै, एक हिरन क्योँ जी दीपू? कौन रहता था जंगल में? दादी मा, एक हिरन शाबाष Lat约 thumbs munds वाला एक हिरन भै, हिरन Lat约 꼭 relação में पने ल� estéहाइ सहित होच। हिरन भै एक हिरन दादी मां दादी मां क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था बताओ ना दादी मां बताओ ना बोलो ना दादी मां हम्म अरे उसका कोई साथी नहीं साथी नहीं भई साथी नहीं उसका कोई साथी नहीं साथी नहीं भई साथी नहीं उछलता रहता कभी कहीं कभी कहीं भई कभी कहीं उछलता रहता कभी कहीं कभी कहीं भई कभी कहीं मेरा कोई साथी नहीं साथी नहीं साथी नहीं अब मैं क्या क्या करूं क्या करूं कर भाई क्या करें चलते चलते घूमते घूमते थके जोस के पांव चलते चलते घूमते घूमते थके जोस के पांव एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छा एक जगह पर बैठ गया वो दे की ठंडी छाँव और दीपू तब तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश क्या देखा दीपू एक नन्ना मुन्ना खरगोश शाबाश एक खरगोश भाई एक खरगोश एक खरगोश भाई एक खरगोश इधर उछलता उधर कूदता उधर उछलता इधर कूदता इधर उछलता उधर कूदता उधर उछलता इधर कूदता मस्ती में था गुनगुन -गुन गाता बच्चों के मन को था भाता मस्ती में था गुनगुन -गुन गाता बच्चों के मन को था भाता हरी हरी वो घास था खाता हरी हरी वो घास था खाता क्यों भाई दीपू जी क्या खाता था वो खरगोश हरी हरी वो घास था खाता शाबाश फिर क्या हुआ धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है अरे ये क्या ये तो हिरन भाई लेते हैं क्यों भाई क्यों हिरन जी क्यों लेते यूं उदास हो क्यों क्या कुछ खोया है तुम्हारा क्या मम्मी ने है तुमको मारा ना कुछ खोया है हमारा ना मम्मी ने हमको मारा है ना मेरा कोई साथी यही बात ना मुझको भाती है ना मेरा कोई साथी यही बात ना मुझको भाती क्या तुम मेरे साथी बनोगे मेरे साथ खेलोगे हां हां क्यों नहीं बड़ा मजा आएगा हम दोनों मिलकर खेलेंगे घूमेंगे <laughs> और साथ साथ रहेंगे <laughs> मिलकर रहेंगे हम तुम मिलकर रहेंगे हम तुम दुख में भी होंगे साथी सुख में भी होंगे साथी लल्ला लल्ला लल्ला लल्ला लल्ला लल्ला लल्ला लल्ला दादी मां दादी मां जंगल में तो खरगोश हिरन बड़े मजे करते होंगे ना क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूं हां हां क्यों नहीं हूं राम जी अब तुम सो जाओ दीपू बहुत नींद आ रही है मुझे आगे की कहानी कल सुनाऊंगी नहीं दादी मां मुझे भी नींद नहीं आ रही आगे सुनाओ ना क्या हुआ ओहो बड़े जिद्दी हो तुम अच्छा सुनो जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना तब उन्होंने आकाश में बादल देखे बादल देखे फिर दादी मां फिर Chalte, chalte, díkha, ik môr Rang biranga, sundar môr Chalte, chalte, díkha, ik môr Rang biranga, sundar môr Rang biranga, sundar môr Rang biranga, sundar môr Kya díkha, Deepu? Rang biranga, sundar môr, Dadi Ma Shabaash! Chai thi, gha'ta, ghan, ghor Natchi-ra-ha-tha-sundar-moor Natchi-ra-ha-tha-sundar-moor Natchi-moor, bai-natchi-moor Natchi-moor, bai-natchi-moor पंखु पहला करना चे मोर नाच मोर बेनाचे मोर टाटा थैया नाचे मोर टाटा थैया नाचे मोर टाटा थैया नाचे मोर रंग बिरंगा सुंदर मोर टाटा थैया नाचे मोर नाचे मोर बेनाचे मोर रंग मौर को दिक कर ख्रगोष बूला क्यों भई, क्यों मौर जी हमसे दोस्ति करेंगे हाहा क्यों नहीं मैं तो साथी ही ढूञ रहा था दाडी मा, दाडी मा अब तो तीनो दोस्त बन गए फिर फिर? अरे फिर क्या दिपू अब तो तीनो यानि यानी खरगोश हिरन और मोर शाबाश तो अब ये तीनों जंगल में साथ-साथ घूमते साथ-साथ नाचते और साथ-साथ गाते मिलजुल कर रहते फिर तो दादी मां तीनों ही गाते होंगे क्या गाते होंगे रे क्या गाते होंगे बन गए हैं साथी मिल कर रहेंगे हम तुम मिल कर रहेंगे हम तुम खुशियां बाटेंगे हम तुम खुशियां बाटेंगे हम, खुशिया हम तुम अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है अब सो जा गाते गाते रात हो जाएगी सो जा जंगल के साथी अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम आलेख इंदिरा गुलाटी विषय संयोजन स्वर्णा गुप्ता कलाकार रमा पांडे सीमा राम शालिनी राम पूजा भाटिया और समीर भाटिया ध्वन्यांकन सतीश लाडे निर्माण सहयोग संतोष कुमार और वंदना अरिमर्दन तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो